नो बंधुर जनिता स विधाता धामानी वेद भुवना देवा अमृतम आनशाना ये बातें इसमें बताई है तनो बंधुर जनिता विधाता हमारा बंधु है जनिता है और विधाता है ईश्वर का संबंध क्या है अब ईश्वर की फिर विशेषता बताया ऐसा है वो विश्वा भुवन धामी वेद भी को वो जानता है जिसमें देवा विद्वान लोग अमृतम अमृत अम्रित, कौन है हमारा कैसा है वो हुँ? और लोग किसकी कामना करते हैं किसकी कामना कर तो बंधु बता दिया कि वो हमारा बंधु है बंधु का अर्थ है हमको सुखों से बांधता है फिर बुद्धि आदि इंद्रिया आदि देकर के पहले तो बांधता है और पुनः ज्ञान आदि दे करके से वो हमारा बंधु है के समान होता है जनिता भी है हमारा भाई बा, है कि हमको वो जन्म देता है अब हमारी सामर्थ नहीं है तो हम हमेशा वो विधाता है सभी चीजों का धारण करने वाला है ज्ञान है और विधान करने वाला भी है पश्चात विधाता होने के लिए क्या होना चाहिए जो गुण होने चाहिए वो गुण उसके पास भुवनानी धामानि, वेद रहने के जितने स्थान हो सकते हैं को वो जानता है हम स्थान और जन्म है उस नाम के आधार पर हम रहते हैं फिर किसी ने कि स्थानों में हम रह सकते हैं कैसे स्थान में हम हमको रहना चाहिए ये और कितने स्थान हो सकते हैं हमारे रहने एक शरीर के पश्चात दूसरे शरीर में वहां पहुंचाता है और सारी जानकारी होने के कारण ही वो सभी जीवों की व्यवस्था कर पाता है उसकी विशेषता फिर क्या है कही यत्र देवा अमृतम अनुशाना प्राप्त हुई जितनी भी जीवात्माएं हैं सभी ईश्वर के ही आनंद का उपभोग करती हैं उनमें तो क्या होता है एक उसका जो है धैर्य अंत विचारते हैं तो इसमें मुख्य बात क्या आ रही है कि विद्वान लोगों को किसकी कामना करनी चाहिए विद्वान लोग कौन है विद्वान का लक्षण क्या होता है लक्षण बनेगा इसे। वो तृतीय धाम में रहना चाहता है पहले धाम में जो रहना चाह रहा है वो विद्वान नहीं है धाम और पहला धाम तीन धाम बताए ना इसमें पहला धाम कौन सा है पहला धाम है स्थूल जगत स्थूल शरीर से लेला धाम और दूसरा धाम है जो सूक्ष्म शरीर है इंद्रियां हैं धाम में हम कब रहते हैं जाते हैं दूसरे शरीर में तो मानसिक अनुभूतियां जब होती है ना वो दूसरे धामले धाम की है और जब अति धाम है फिर मन से भोग कब होता है हो जाते हैं यह स्वप्न ले रहे हम जिस काल में केवल कर रहे हैं बाहर से संबंध टूटा हुआ है तो ये दूसरा धाम है दूसरे धाम में हमको रोज जाना ही पड़ता है पर दूसरे धाम से वापस आ जाते हैं तत्काल घंटे दो घंटे के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, जाते हैं। स्वप्न में भी जाते हैं चिंतन में भी जाते हैं निधि में तो दूसरे धाम में भी अच्छे बुरे दोनों काम होते रहते हैं जितने भी कुसंस्कार हैं, उन कुसंस्कारों के आधार पर जो कुछ सोचते विचारते रहते हैं अनुचित निर्णय लेते हैं लगा सारा क्या है दूसरे धाम का विचरण है प्रसन्न भी करते हैं समाधि भी लगाते हैं ये दूसरे धाम की क्या है उचित वो है विचरण द्रोह करते हैं जितने भी है मानसिक दुर्विचार उठ सोचते हैं सब ये सब दूसरे धाम के दोष हैं। हम मन से भी करते रहते हैं अच्छा भी सोचते रहते हैं बुरा भी सोचते रहते हैं लोग भी उचित नहीं है पहले लोग में दुख होता है ऐसे दूसरे में भी दुख होता रहता है भी हमारे अधीन नहीं होता है गुणों का ही प्रभाव वहां भी चलता है आत्मा की नियंत्रण गुणों का होता है कुछ काल के लिए भले ही चला सकते हैं जैसे यहाँ यहाँ भी अपना नियंत्रण कुछ नहीं है तो करेंगे तो किससे करेंगे बाहर वाले से ही अग्नि से ही करेंगे ना वो भी का जड़ जल से अभी कांप रहे हैं, तो निदान भी यदि करेंगे तो अग्नि से ही करेंगे ना और किससे करेंगे अभी धूप जब आएगी हो जाएगा केवल अभी असंतुलित अग्नि की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी तो बनेगा ये किसका बनेगा बाहर का ही बनेगा ना इसका नहीं है पूरा जल शीत एक दिन अग्नि का भी देखिए भागेंगे फिर वहां से बहुत अच्छी लगेगी ये कालांतर में फिर इसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं, नहीं रहेगा फिर वहां पानी ढूंढते फिरेंगे यहाँ जितने भी निदान कर लो निदान एक से लेकिन वो बाहरी होता है वो भी परतंत्र होता है हमारा इसलिए वो क्या है नियंत्रित साधन नहीं है तो बाहर के जितने भी होंगे साधन सभी अनियंत्रित होते हैं परतंत्र रहते हैं ऐसे क्या है कि हम केवल इनके आश्रय से यहाँ रह रहे हैं हमारा यहाँ कुछ भी पर जी रहे हैं ये कहिए है। भूतों की दया पर ये ठीक रख ले इनकी दया है जितना देंगे जब चाहे जला देंगे ये। कुछ नहीं कर सकते यहाँ ये धाम स्थान सुख तो होता है लेकिन दुख भी होने लग जाता है और नियंत्रण ना तो हम थोड़ा हिल सकते हैं और क्या कर सकते हैं वही हुआ ना कि ठंड लगी तो चादर उड़ान लिए रजाई बना ली धार तो फिर भी वही रहेगा ना नियंत्रण की स्थितियां हाथ में रहेगी वो उस पर भी पूरा नियंत्रण कहाँ होगा के लिए कर लेंगे तो जैसे ये बाहर में होता है यही कही अंदर भी है बहुत अधिक चिंतन करेंगे पुरुषार्थ करेंगे तो सात्विक अवस्था आ जाएगी मन की लेकिन उसको बना के फिर फिर वो हटता जाएगा सात्विक स्थितियां भी चली जाती है देखो दस बजे या जितने बजे भी सो जाते हैं चार बज जाते हैं रात्रि जब बीत जाती है तो तदी चाह रहे थे उसको बिल्कुल नहीं चाहते है फिर वो आ भी जाए तो अब हानि होगी अगर वो रात के पहले में नहीं आती है तो हानि है रात को मान लो नींद नहीं चैन हो सकते हैं पहले और उसी अगर वो जाए नहीं फिर फिर, फिर सिरे से कितना बेकार है जिसके बिना नहीं रह सकते हैं, हैं। है, नींद आदि जो कुछ भी है, सारी है। जिनके बिना नहीं रह सकते उनके होने पर नहीं रह सकते फिर भी तो इसलिए ये टिक नहीं सकते इनके साथ रहा नहीं जा सकता है अत्यंत तो भी व्यवहार नहीं चलेगा कुछ भी नहीं हो अभी हमारे सदा नहीं रहते हैं वो भी बनते बिगड़ते रहते हैं उसको ढंग के संस्कार बनते हैं अवस्था पूरी की पूरी रहती नहीं योगियों के भी नहीं रहती सदा होता है उनको अंत में जाके वैरागी हो जाता है भी बनता रहता है ज्ञान पर रहता है अधिकार लेकिन जो अंदर होते हैं ये अवस्थाएं उस पर पूरा अधिकार है ये तो तो अच्छा काम लगेगा, फिर फिर पहले, फिर उसको भी भी तमोगुण दबाएगा, नींद आएगी उनको, से तब भी उसका रहेगा। तो रोते चिल्लाते हैं, गाली देते हैं कुछ भी करते हैं इसके ऊपर ऐसा तो करेगा नहीं वो लेकिन जो भीतर जो उपलब्धि थी उसकी वो तो चली जाएगी ना हाथ से सौ रुपए नहीं है अभी तो वो अपदान कर दो किसी को भी योजना बना सकते कि मैं इसको पचास रुपया दे देता अभी बिल्कुल तुम्हें तो आ जाएगा ना तो नहीं देंगे तत्काल लगेंगे तो कट वो हो, हो जाएगा भारी पड़ेगा एक लाख रुपये दान कर दो किसी को भी कुछ भी अंतर सोचना पड़ेगा देखना की अभी जैसे उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं वहां जैसे सुख होता है ना वो जाता है तो ये अभी नहीं आएगी बात समझ में चला जाने पर वो कहेगा कहता रहती है लेकिन समाधि जो सत्य प्रधान स्थिति होती है ना व्यवहार फिर क्या होता है करता है वो बुद्धि की अवस्था अलग है और संस्कारों की जो अवस्था है वो अलग है दोनों भिन्न को जैसे संध्या उपासना में बैठे हैं तो बुद्धि तो काम कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी लगेगा की समझ भी नहीं आ रहा है कुछ सुख नहीं होता है उसके क्या होगा मंत्र नहीं याद है कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी सुख होता रहेगा होगा की ज्ञान भी साथ में चल रहा है सुख भी साथ में चल रहा है अनुभूति भी अच्छी हो ज्ञान तो काम करता रहेगा लेकिन सुख नहीं होगा दूसरी में सुख होता रहेगा लेकिन ज्ञान नहीं उठेगा वहां पर तब भी होगा वो अवस्था ज्ञान भी रहेंगे सुख भी रहेंगे तो चलता है कि ज्ञान की अवस्था अलग होती है एक और संस्कारों की अवस्था जो अनुभूतियों की होती है वो पृथक होती है उससे तो लेकिन जान के कारण फिर भी बैठते हैं उस काम को नहीं करते हैं, ये नहीं करना है आपके सामने भोजन आ करेंगे वो होगी खा लो इसको ज्यादा दो चम्मच ज्यादा खा लेंगे क्या हो जाएगा कहेंगे नहीं ऐसा करना है प्रवृत्ति हम कर लेने की लेकिन उसको हम बुद्धि से रोकते हैं वहां तो इससे ये होता है कि बुद्धि की जो अवस्था होती, होती है वो भिन्न होती है और जो प्रवृत्ति हमारी होती है अतिरिक्त अवस्था है वहां पर वो संस्कारों की अवस्था होती है तो कहीं कर बुद्धि के द्वारा भी संस्कारों को दबाते हैं और कहीं कहीं संस्कारों के द्वारा की क्या होती है ये वो बुद्धि का तो नियंत्रण सदा रहता है वो निकोता है उसका हाकि तो है विवेक जिसको अभी प्राप्त नहीं हुआ तो चित्त क्या हो जाता है लोग जैसा हो जाता है उसकी अवस्था नहीं रहती है लेकिन योगी का जो है समाधि से हटने पर भी बुद्धि बुद्धिज्यों की त्यों रहती है मन में ही परिवर्तन हो जाता है वो मानने लग जाता है कि शरीर और मैं एक ही हूं जबकि वो ना कभी एक बार तो ज्ञान से होता रहेगा कि दोनों पृथक हैं और एक बार ज्ञान जैसी अनुभूति भी होती रहेगी कि दोनों पृथक है तो ज्ञान भी बदल जाता है और शरीर भी लगने लगता है हम एक है दोनों कि जब समाधि अवस्था हट जाती है तो अंदर से तो उसको लगता है एक है ज्ञान फिर भी उसका काम करता है उचित अयोगी का ज्ञान भी बदल जाता है ऐसी स्थितियां क्या है उसी की है मध्य की योगी समाधि में अंकु सुख होता रहेगा ऐसी भी नहीं रखेगा संकल्प समाधि नहीं लगी है तब तक तो रखेगा ही तब तक वो लोग से रखेगा वैराग्य जो पर होता है वो पांच इंद्रियों से संबंधित होता है इनमें ये वैराग्य होने पर भी आंतरिक सुख की रहती है समाधि में जो सुख होना है पर जब होगा तो अंदर जो सुख होता है समाधि का जो सुख होता है उसमें भी नहीं रहती है फिर अपेक्षा अगर चारा है तो परवैराग्य नहीं बनेगा अभी क्योंकि ये भी भूत वही बताया ना जब लोक में है तो लोक की अपेक्षा वो समाधि में जाना चाहेगा समाधि को बड़ा मानेगा लेकिन ये पर वेरा, अपर वैरा की अवस्था है बाहर की नहीं की दिख रही है तो ये अपर वेरा ये है अभी अभी भी अंदर वाले की नहीं कर रहा है उपेक्षा तो अपर वैरा की अवस्था है पर की नहीं है इसे तो देखिए कि अभी तो खाने पीने की एक रुचि हुई बाहर के पदार्थों में इंद्रियों के जो है अवस्था अपर वैराग्य की भी नहीं है जब इन विषय की भी अवस्था नहीं है अब एक अवस्था आएगी इनमें रुचि नहीं रहेगी तो अब ये कौन सी अवस्था हो जाएगी ये अपर वैराग्य की हो जाएगी लेकिन अभी भी समाधि का सुख मुझे मिले अंदर मुझे सुख मिले आंतरिक स्थिति मेरी अच्छी रहे ये अभी भी है रुचि प्रयोजन उसका बना हुआ है अभी अपर वैराग्य से केवल ऊपर है अंदर वो ध्यान सुख चाहता है नहीं है अभी भी। पर होने पर ऐसे पर वैराग्य होने पर ध्यान का भी सुख नहीं चाहेगा तो अलग हो गया ना तो नहीं हुई ना इस सुख की इच्छा करना चाहेंगे ना अभी जैसे सुन रहे हैं आप कष्ट नहीं हो बाधा नहीं नहीं हो ये अपेक्षा है ना आपकी लेकिन प्रयोजन तो नहीं है ना वो प्रयोजन तो अभी सुनना है ज्ञान हमारा ग्रहण प्रयोजन है ये लेकिन ये तो नहीं है ना कि हम कैसे भी ठंड में गुड़ के बैठे रहे ठंड लगते रहे ये नहीं चाहे नहीं है वो हमारा सुनना है, इसी ही अंदर वो चाहेगा तो ठीक ठाक रहे हमारी काग्रा बनी उद्देश्य नहीं होगा पर यह जो होता है अपर वैराग होने के बाद अंदर जो सुख है ना सत्वन रहता है उसका वो प्रयोजन अभियुक्त है वो तो बाहर का प्रयोजन नहीं रहा लेकिन अंदर अभी प्रयोजन है इसलिए वो अब पर में नहीं आएगा उस प्रयोजन वो भी हट जाएगा आकर जलकर जब वो हट जाएगा तो पर बनेगा वो अब ये कामना नहीं करेगा कि मेरी समाधि लगी रहे रहे वो इसलिए चाहेगा कि ईश्वर से रहे संबंध समाधि नहीं है उसका धन है उद्देश्य उसका ईश्वर से संबंध होना है लेकिन पहले ऐसा नहीं होगा पहले होगा कि समाधि लगी रहे उसमें भी सुख जो होता है वो प्रयोजन रहे, प्रयोजन जब तक बना हुआ है सुख या शांत रहूं, रहू रहूं, जो भी है, जो भी उपलब्धियां है उसकी यदि कामना है तो वो पर वैराग्य में नहीं आएगा तो अंदर में जाकर के योगी को पर वैराग्य होता है तो पर वैराग्य में जो भी उपलब्धियां अंदर की उसी से उपेक्षा होती है नहीं चाहेगा होती जाती है फिर लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा मैं ये करना चाह रहा था किसी का कुछ हो जाए ना घर में कोई मर जाता है कुछ हो जाता है तो ना ये हो जाता है हो गया उसके यहाँ लेकिन उसके ऊपर जो बीत रहा है अपने पर थोड़े बीते नहीं लगता है ना ऐसा जो कष्ट उसको होता है वाले को जो कष्ट होगा पड़ोसी को थोड़े होता है नहीं होता है ना लग जाता है सारा जो कुछ भी सामने है लेकिन अंदर जो अनुभूति कर दोनों में भेद होता है तो घटना घट गट रही है उसकी जो अनुभूतियां होती है तो उसको ढाड़स देता है एक होता है ना एक घर जिसके घर में मर गया उसको दूसरे घर वाले आते हैं ढाड़स देने के लिए कि कोई नहीं ये तो नित्य है तो उसके मरेगा तो वो रोएगा फिर और ये समझाएगा जाकर के ये कल रो रहा था और आज हो जाए तो ये समझाने जाएगा उसको की प्रति अवस्था अलग अलग हो जाती है तो यह वैराग्य में आप रह रहे हैं। अपर वैराग की हानिया जो है धाम भी पर्याप्त नहीं है धाम की भी जो कर रहा है कल्पना कि दूसरे धाम में हम जो पहले की कामना कर रहा है वो तो आएगा नहीं कोटी में वो शाब्दिक विद्वान होता है वो बाहि तथा मुड़ में ही आता है। की इसीलिए काम कामना रहेगा तो यदि हम अन बनना चाहते है तो हमको उस स्तर का विद्वान बनना चाहिए तो होगा जिसके अंदर ये भावना काम कर रही है सदैव जब मैं अलग रहू और ईश्वर से मैं जुड़ करके रहूं जिसके अंदर ये भावना बन गई अब विद्वान हो गया है इससे पहले अभी विद्वान नहीं हुआ है वो अभी उसके अंदर मूर्खता बची हुई है तो इस प्रकार से ये मंत्र संकेत करता है कि जो यत्र देवा जहां भी जो विद्वान लोग होते हैं वो कभी भी तो जो विद्वान पूरा होगा व्यक्ति वो कभी भी इसका पक्ष नहीं लेगा लोक का के, न, पक्ष से अगर वो मुक्ति का खंडन करता है तो समझो पक्का है वो चलना पड़ेगा हर समय ईश्वर की अपेक्षा से लोग क्यों करेगा निंदा निंदा का मतलब है? हे पक्ष भोजन है क्या सूखी रोटी हो सब्जी हो खूब भूख लगती है तो वही खाते हो खीर नहीं हो दिखती हो तो वही खाएंगे दिया जाता है कुछ भी नहीं है तो, तो उसको कहते हैं नहीं निंदा की निंदा करने का मतलब होता है जो विद्वान होगा लोग है इस दृष्टि से नहीं ईश्वर की दृष्टि से लोग उचित नहीं है ग्राह्य नहीं है अब एक में जो धर्माचरण है सुख का है उसकी निंदा नहीं समझनी चाहिए उससे की करनी पड़ेगी क्योंकि हम वही भाषा समझते हैं होता है वो बात से नहीं मानता है ना तो ऐसे होता है पर हम सुन के समझते हैं जो अत्यंत मतलब मूड व्यक्ति है वो ऐसे बिना अधिकारे सुने गए नहीं धीरे धीरे उसको बताते तो नहीं सुने दूसरे के साथ होता है अपने साथ भी करना पड़ता है ये अपने को भी धाम की कामना करनी चाहिए जो विद्वान लोग होता है वो तृतीय धामानी अध्ययन था तीसरे धाम कह रहे हैं न, आप रोक देते हैं पर वो रुकता तो नहीं है ना पूरा उसकी गति के जो बहुत तीव्र से हो रहा था ना परिवर्तन वो धीरे धीरे थोड़ा होगा परिवर्तन नहीं रुकेगा तो हम अपनी गति... अपने शरीर को कर सकते होता है ना एक तो पचास साल जीता है एक सौ साल जी जाता है एक डेढ़ सौ साल होती है तो वो अंतर रहता है शीत का उसमें भी परिवर्तन होता रहता है खराब तो वो भी होगी बनते हैं सब और मूल में ही विरोध है वही टिक नहीं रहता हर समय तो उन्हीं तीनों से है लेकिन वो तीनों ही खिसकते रहते हैं ये है वही जान से और सात्विक अवस्था अधिक काल तक रहेगी गरती नहीं रहेगी फिर भी पर अभी तो क्या है ना चौबीस घंटे तमोगुणी चलता है या रजगुणी चलता है नहीं, नहीं। वो आता है अपने क्रम से भी चला जाता है तो उसको बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने का होगा जितना आप ज्ञान भी बनाएंगे और ज्ञान विज्ञान जितना अधिक यानी बाहर के जो विषय आते हैं ना जब तो वो विरोध होकर के आते हैं यानी जो मन में हमारे संस्कार विरोधी वाले अधिक आलंबन होते आते हैं तो वो सक्रिय हो जाता है ज्ञान से वृत्तियां भी हमारी उल्टी ज्यादा बनती है रहेंगे तो वो जो अज्ञान वाला आएगा आएगा तो वो रुकता रहेगा तो वो रुकने से क्या होगा फिर जो अज्ञान के संस्कार फिर जो उठने चाहिए थे वो इसी ढंग का रहेगा तो वो अवस्था अधिक कर रहा है उस समय उसको सीधे सीधे सत्य गुण करना पड़ेगा चंचलता लानी पड़ेगी चलना पड़ेगा उठ के कुछ भी कर सकते हैं तो फिर सत्य गुण आएगा तब एकाएक नहीं है गति पहले चाहिए उसको बाहर की परिस्थितियां भी रहती है चीन अनुकूल स्थितियां है बिल्कुल तो वो सत्य को करेगा और वो उभरेगा जब ठंडा और गर्मी का वो सो रहा है ना ये तो संघर्ष काल में सत्य नहीं उबर पाएगा